एक मित्र ने पूछा है कि भारत ज्योति दयानंद सरस्वती जैसे आरी पुत्र ने विश्व भर में आर्यवर्त की शान का झंडा फहराया जोधपुर नरेश जैसे लंपटों को कुत्ती जैसी वैश्याओं से बचने की चेतावनी दी और अपने को भोजन में जहर देने वाले रसोइयों को माफ कर दिया उसे आप कहते हैं कि उनमें सदव्यवहार नहीं था तो मैं समझता हूं कि आप दयानंद जैसे प्रखर सूरज का तेज देख ही नहीं पाए आपको बिना समझे ऐसे महानुभावों के बारे में बोलना बंद कर देना चाहिए वे भी जीसस सुखराज जैसे लोगों की तरह मरे आप उनके साथ अन्याय न करें लिखा है ब्रह्मचारी दीपक वेदालंकार ने जरा शब्दों को देखते हो अगर उन्होंने अपना नाम ना भी दिया होता तो भी मैं जानता कि वो दयानंद के शिष्य आर्य समाजी वेदालंकार वेद के जानकार हैं मगर सब देखते हो भारत जो थी ये अकल भारतीय होने की किसी की चीनी होने की किसी की जापानी होने की ये सूक्ष्म गांठें, बड़ी सूक्ष्म गांठें, ये दुनिया भर में फैली ये कोई तुम्हें थोड़ी पकड़े हुए सारी मनुष्यता इन्हीं से पीड़ित है छोटे से छोटा देश भी अपने को क्या नहीं समझता सिस्ली छोटा सा द्वीप है उसका राजदूत अफ्रीका जा रहा था तो सिली के राजा ने उसको कहा कि तू जा रहा है अफ्रीका अफ्रीका के लोगों को यह भ्रांति उनका देश महाद्वीप है वो सोचते हैं कि सिसली से भी बड़ा है अब कहां सिसली हो कहा अफ्रीका सिसली को अफ्रीका में रखो तो हजारों सिसली जम जाए अफ्रीका में मगर राजा ने कहा कि वहां के लोगों को ये भ्रांति है कि वो सोचते हैं कि उनका देश सिसली से भी बड़ा है राजनीतिक को, को इतनी कुशलता होनी चाहिए कि जब कोई इस तरह की बात कर तू चुप रह जाना अपने दिल में तो तू जानता ही है कि सिसली महान है मगर चुप रह जाना क्योंकि कूटनीतिज्ञ को जहां जा रहा है उनको किसी तरह दुखी नहीं करना चाहिए सिसली की हैसियत ही क्या है लंका भी बहुत बड़ा है 25 सिसली लंका के काटने से बन सकती अफ्रीका तो महाद्वीप है ही मगर सिसली के राजा को भी यही भ्रांति है और वो भ्रांति के लिए पोषण दे रहा वो कह रहा वहां के लोगों को ये भ्रांति तो वो अपने देश को बड़ा देश समझते इस भ्रांति में मत पड़ना जब अंग्रेज पहली दफा चीन पहुंचे तो अंग्रेजों ने लिखा है कि चीनियों को देख के हमें पक्का भरोसा आ गया कि डार्विन ठीक कहता है और अब तक इस बात की खोजबीन की जा रही थी कि बंदरों और आदमी के बीच की कड़ी कहाँ है क्योंकि बंदरों से एकदम आदमी नहीं हो सकता बीच में कोई कड़ी भी होगी जो बंदर और आदमियों के बीच में होगा चीनियों को देखकर हमें भरोसा आ गया और चीनियों ने क्या लिखा चीनों ने यह भी ये लिखा कि अब हम समझे कि डार्विन क्यों कहता है कि आदमी बंदर से पैदा हुआ जब तक हमने यूरोपियंस को नहीं देखा था हमको ये भरोसे नहीं आता था कि आदमी बंदर से पैदा हो सकता है ये बिल्कुल बंदर की औलाद दोनों को डार्विन के सिद्धांत पर भरोसा आ गया एक दूसरे को देखकर हर एक देश को यही भ्रांति हर एक जाति को यही भ्रांति कि हमसे महान और कोई भी नहीं पूछा है ब्रह्मचारी दीपक वेद अलंकार ने भारत जो थी? भारत तो चीन और पाकिस्तान और ईरान राजनीतिक विभाजन पृथ्वी अखंड है लेकिन दयानंद कोई वो भ्रांति थी उसी भ्रांति को उनके शिष्य दोहराते तो कुछ आश्चर्य नहीं कहा है कि दयानंद सरस्वती जैसे आर्य पुत्र ने आरी पुत्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ आरी शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ किसको भ्रांति नहीं श्रेष्ठ होने की अडोल्फ हिटलर अपने को आरी कहता था और मानता था कि सिर्फ जर्मनों में एक खास जर्मनों की जाति नारदिक वही असली आरी हैं, बाकी कोई असली आरी नहीं वे ही श्रेष्ठ लोग और उनको ही हक है सारी दुनिया पर राज्य करने का स्वभाव था श्रेष्ठ जनों को हक होना चाहिए अश्रेष्ठ लोगों पर राज्य करने का इसी भ्रांति में दूसरा महायुद्ध लड़ा गया इसी भ्रांति का परिणाम था कि लाखों करोड़ों लोगों की हत्या हुई लाखों यहूदी काट डाले अडोल्फ हिटलर ने और जिन जर्मनों से कटवाए उनसे क्यों कटवा सका वो सिर्फ इस प्रचार से कि तुम श्रेष्ठ हो और दुनिया को अगर श्रेष्ठ बनाना है तो हमें इसे अश्रेष्ठ लोगों से मुक्त करना होगा यहूदी सबसे जघन्य और हम सबसे श्रेष्ठ बुरों को मिटाना होगा जहां भी यह भ्रांति पैदा हुई कि हम श्रेष्ठ वहां स्वभाव दूसरा श्रेष्ठ हो जाता है और जब दूसरा श्रेष्ठ हो गया हम श्रेष्ठ हो गए तो निश्चित ही हम ब्राह्मण दूसरा शूद्र भारत के लोगों को यह आदत है कहने की मुसलमानों को कहेंगे मलेच अंग्रेजों को कहेंगे मलेच्छ मगर यह कुछ भारतीयों का ही मामला नहीं है सारी दुनिया में यही पागलपन है मैं जैन घर में पैदा हुआ अगर तुम जैनों से पूछो तो वो हिंदुओं को भी मलेच्छी समझते मैं छोटा था एक जैन मुनि गांव में आए हुए थे मैंने उनसे पूछा रामकृष्ण परमहंस के संबंध में आपका क्या ख्याल उन्होंने कहा क्यों उस मलिच्छ की बात छेड़ते मैंने कहा मलिच्छ हाँ उन्होंने कहा मछली जो खाए उसको मलिच्छ नहीं कहोगे तो क्या कहोगे अभी बात तो सच्ची है कि रामकृष्ण मछली खाते थे बंगाली मछली ना खाए जरा मुश्किल है और जैन मुनि को इससे ज्यादा दुख देने वाली बात और क्या हो सकती कोई मछली खाए हिंदुस्तान में जिनको तुम ब्राह्मण कहते हो उनमें से भी अधिक मांसाहारी है कश्मीरी ब्राह्मण मांसाहारी दक्षिण के ब्राह्मण मांसाहारी पंडित जवाहरलाल नेहरू मांसाहारी थे सिर्फ इस कारण क्योंकि वो कश्मीरी ब्राह्मण थे अभी बड़े मजे की बात है कि महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को जिसे अहिंसा का इस जगत में सबसे बड़ा पोषक समझा जाता है उसने अपनी वसीयत राजनीतिक वसीयत जवाहरलाल नेहरू को दी जो कि मांसाहारी थे जिनका एक दिन बिना मांस खाया ना चले मगर हिंदुओं को कुछ अखरने वाली बात नहीं है जैनों को अखरती जैनों को लगता है यह बात मलिच हो गई आखिर जैनों ने और बौद्धों ने इसलिए तो वेदों का विरोध किया क्योंकि वेदों में समर्थन मिलता है मांसाहार का गोवध का भी समर्थन अश्वमेध यज्ञ ही नहीं नरमेध यज्ञ भी होते थे जिनमें मनुष्यों की बलि दी जाती थी इसलिए कभी कभी अभी भी ये घटना घट जाती है अखबारों में खबर मिल जाती कि फला गांव में लोगों ने एक आदमी की बलि दे दी ये बिचारे कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये सिर्फ आरीपुत्र ये शुद्ध वैदिक धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं ब्रह्मचारी दीपक वेद अलंकार कहते हैं विश्वभर में आर्यवर्त की शान का झंडा फहराया ये बातें ही अधार्मिक है झंडा फहराना यह बातें राजनीति में तो शायद ठीक हो क्योंकि राजनीति में हर तरह की मूर्ता चल सकती है मगर धर्म से बातों का क्या संबंध झंडा फहराना और शान का तो फिर अहंकार किसको कहते हो जोधपुर नरेश जैसे लंपटों को ये भाषा देख तो ये आर्य समाज की भाषा है ये दयानंद की वसीयत इसी तरह की भाषा वो बोलते थे और इसलिए मैं कभी नहीं स्वीकार कर सकूंगा कि इस व्यक्ति को कोई आत्मज्ञान हुआ था या ब्रह्मज्ञान हुआ था क्योंकि जिसको आत्मज्ञान हुआ हो वो लंपट कहेगा और बात सुनते हो जोधपुर नरेश जैसे लंपटों को कुत्ती जैसी वैश्याओं से बचने की चेतावनी थी और मजा ये ही ये वैश्याए पैदा किसने की ये तुम्हारे ही साधु महात्माओं की कृपा है वैश्या विवाह का परिणाम है जब तक दुनिया में जबरदस्ती कानून से आरोपित विवाह जारी रहेगा वैश्या भी जारी रहेगी जब तक विवाह नहीं मिटता वैश्या नहीं मिट सकती और यह तो बड़ी पुरानी आरी परंपरा है ये कुछ नई बात नहीं पहले इसको नगर वधु कहते थे वैश्या को बुद्ध के समय में प्रसिद्ध नगर वधु थी आम्रपाली उसका नाम जाहिर है। नगर में जो सुंदरतम लड़की होती थी उसको पूरी नगर की वधु घोषित कर देते थे ताकि लोगों में कलह ना हो झगड़ा ना हो कि कौन इससे विवाह करे सबकी वधु हो गई वो नगर वधु और सम्मानित होती थी कोई अपमान नहीं था उसमें यह गौरव की ही बात थी कि कोई नगर वधु चुनी जाए वैश्याओं को कुत्ती जैसा शब्द का उपयोग करना और वेदालंकार जैसे व्यक्ति को वेदों के जानकार को नहीं भी उन्होंने नाम लिखा होता तो भी मैं जान लेता कि एक शुद्ध आर्य समाजी भाषा आर्य समाज की है यह भाषा धार्मिक है इस भाषा का धर्म से क्या संबंध हो सकता है बुद्ध पुरुष ऐसी भाषा नहीं बोल सकते और कहा है कि जीसस और सुक्राज जैसे लोगों के साथ हम गिनती करेंगे लेकिन जीसस ने वैश्या को कुत्ती नहीं कहा है जीसस ने तो अपने समय की प्रसिद्ध वेश्या मैगदलेन को अपनी शिष्या स्वीकार किया जीसस के जीवन में घटना है कि एक गांव के लोग एक वेश्या को पकड़ के ले आए जीसस नदी के किनारे रेत पर बैठे हुए थे गांव के लोगों ने उन्हें घेर लिया और वेश्या को उनके सामने बिठा दिया और कहा कि इस वेश्या को हमने पकड़ा है यह वेविचारणी है उन्होंने यही कहा होगा जो वेद अलंकार कह रहे हैं कि ये कुत्ती है और हमारा पुराना शास्त्र कहता है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर मार मार के मार डालना चाहिए अब ये बड़े मजे की बात है कि ये वैश्या गांव में जी रही है तो किन की वजह से जी रही होगी आखिर पुरुष ही इसके पास जाते होंगे इस वैश्या के पास जाता कौन मगर वो पुरुष पापी नहीं ये वैश्या पत्थर मार मार के मार डालने योग्य है आप क्या कहते हैं उन लोगों ने जीसस से पूछा जीसस ने कहा कि मैं तुम्हारी बात समझा मैं समझ गया भली भांति कि तुम सोचते हो कि या तो जीसस कहेंगे इसे क्षमा करो क्योंकि मेरी शिक्षा यही है कि सबको क्षमा करो तो तुम कहोगे कि यह हमारे पुराने सिद्धांत के विपरीत बात कर रहा है और अगर मैं कहूं कि इसको पत्थर मार मार के मार डालो तो तुम कहोगे क्या हुआ तुम्हारे क्षमा के सिद्धांत का लेकिन मैं ये दोनों बातें नहीं कहता मैं तुमसे यह कहता हूं कि पत्थर वे लोग मारें जिन्होंने कभी वैश्यागमन न किया हो या वैश्यागमन का विचार ना किया हो उठाओ पत्थर जिन्होंने कभी दूसरी स्त्रियों की तरफ ललचाई नजरों से न देखा हो वे उठाए पत्थर वे आगे आए और वे सारे बहादुर जो गरीब स्त्री को मारने को तैयार थे चुपचाप पीछे सरकने लगे कौन आगे आए क्योंकि उन सब में से अधिकतर तो वैश्यगामी थे या नहीं थे तो कम से कम आकांक्षा रखते थे या दूसरी स्त्रियों को जिन्होंने लालसा से न देखाओ ऐसे पुरुष खोजने कहां संभव है बहुत मुश्किल धीरे धीरे भीड़ छट गई लोग भाग गए अकेले जीसस रह गए और वैश्य रह गई वैश्य उनके चरणों पर गिर पड़ी और उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दे आप पहले व्यक्ति हैं जिसने मेरे प्रति अपमानजनक शब्दों का उपयोग नहीं किया इसलिए मैं स्वीकार करती हूं कि मैं पापनी हूं जीसस ने कहा मेरे सामने स्वीकार करने की कोई भी जरूरत नहीं यह तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच की बात है मैं कौन हूं निर्णायक मैं कौन हूं जो तुम्हें पापी कहूं अगर तुझे दिखाई पड़ गया हो कि बात गलत है तो बदल लेना और तुझे दिखाई पड़ता हो कि बात ठीक है तो जारी रखना यह तेरे और तेरे परमात्मा के बीच निर्णय होना है मैं कौन लेकिन यह ब्रह्मचारी दीपक वेद अलंकार कुत्ती जैसी वैश्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ब्रह्मचारी है ना वैश्याए आकर्षित करती होंगी ब्रह्मचारी और वैश्याओं में एक आंतरिक संबंध है गणित का इन दोनों में जोड़ है तालमेल है मगर यह आर् समाज की भाषा है इसलिए मैं आर्य समाज को कोई धार्मिक आंदोलन ही नहीं मानता और ये बात जरूर सच है कि अपने को जहर देने वाले रसोइयों को दयानंद ने माफ कर दिया था जैसे अच्छे से अच्छे आदमी के जीवन में एकात बुरी घटना हो सकती वैसे बुरे से बुरे आदमी के जीवन में एकात अच्छी घटना हो सकती लेकिन एक घटनाओं से निर्णय नहीं होते निर्णय तो समग्र जीवन से होते निर्णय तो पूरे जीवन का निचोड़ होता है उस एक घटना पर निर्णय को नहीं टांगा जा सकता है फिर यह भी हो सकता है जिसकी पूरी संभावना क्योंकि पूरा जीवन जिस व्यक्ति का गाली गलोस से भरा हो वो व्यक्ति अपने मारने वाले को माफ कर दे ये बात तर्कसंगत नहीं मालूम होती युक्तियुक्त युक्त नहीं मालूम होती उसके जीवन में यह बात कहीं बैठती नहीं तब फिर एक ही संभावना है और वो ये कि सदियों से ये धारणा रही कि महात्मा व्यक्ति को अपने मारने वाले को क्षमा कर देना चाहिए और अब मर ही रहे हैं तो कम से कम अपने को महात्मा सिद्ध करने का अंतिम मौका क्यों चूका जाए क्षमा कर दो मर तो रहे इतनी होशियारी आदमी होशियार थे ये मैंने कभी कहा नहीं कि आदमी होशियार नहीं थे और आदमी महापंडित थे मैंने कभी उनके पांडित्य शक नहीं किया संभवतः इस सदी में उनके मुकाबले कोई महापंडित नहीं आखिरी क्षणों में शायद सिर्फ इसलिए क्षमा किया होगा क्या मरी रहे अब जीसस सुकरात सु होने का मौका भी क्यों छोड़ा जाए मगर पूरा जीवन कुछ और कहता है पूरे जीवन से इस घटना की कोई संगति नहीं है जीसस के जीवन में तो उनकी अंतिम क्षमा की संगति है सुकरात के जीवन में संगति है मगर दयानंद के जीवन में कोई संगति नहीं है दयानंद का जीवन तो अत्यंत क्रोध से भरा हुआ जीवन है वह मनस्य तर्क जाल तर्क भी कम वितर्क ज्यादा वितंडा और उसी में वो निष्णात कर गए हैं ये तथाकथित कथित अलंकार और सिद्धांत अलंकार इत्यादि इत्यादि को और ये गुरुकुल कांगड़ी से जो लोग तैयार होकर निकलते ये उसी भाषा में तैयार होकर निकलते इनको अर्चन हो रही है कि मैं कहता हूं उनमें सदव्यवहार नहीं था मैं पुनः दोहराता हूं उनमें सदव्यवहार नहीं था और ये जो घटना है एक घटना जरूर इसे मैं अस्वीकार नहीं करता जो है उसे मैं कभी अस्वीकार नहीं करता यह घटना है लेकिन इसका उनके जीवन में कोई संगति नहीं कोई तालमेल नहीं ये जीवन में यूं लगती है जैसे ऊपर से चिपका दी गई हो जैसे आदमी जिंदगी भर तो रोता रहा और मरते वक्त हंस दे तो वह से एकदम चिपकी हुई मालूम पड़े एक ईसाई फकीर को एक आदमी ने मारा एक चांटा गाल पर तो उसने दूसरा गाल उसके सामने कर दिया क्योंकि वह ईसाई फकीर कहता था बार बार अपने प्रवचनों में कि जीसस ने कहा है जो व्यक्ति एक गाल पर चांटा मारे उसके सामने दूसरा कर देना मगर वो दूसरा भी एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष रहा होगा उसने दूसरे गाल पर और करारा चांटा जड़ दिया बस फिर वो ईसाई फकीर टूट पड़ा उस आदमी पर वो तो बिल्कुल तैयारी नहीं था इसके लिए वो तो बिल्कुल निश्चिंत जब एक पे मारा था तब तो थोड़ा डरा भी था कि पता नहीं ये अपने सिद्धांत का अनुसरण करेगा कि नहीं लेकिन जब उसने दूसरा गाल कर दिया तो वो बिल्कुल निश्चिंत था उसने दिल खोल कर मारा था जिंदगी में ऐसा मजा फिर कभी आए ना आए मौका मिले ना मिले अक्सर दूसरा गाल करने वाले आदमी मिलते कहाँ उसने अच्छा करारा हाथ दिया था जीवन भर की दबी हुई वृत्तियां प्रकट हो गई होंगी उसको ख्याल ही नहीं था तो तैयारी नहीं था और ईसाई फकीर उसकी छाती पर चढ़ गया और इस तरह उसे दबोचा और इस तरह पीटा, उसका भी जिंदगी भर का दबा था और भी दबा था तो बेचारा एक गाल जो मारे उसको दूसरा गाल सामने करने वाला सिद्धांत मानता था वह आदमी जब पिटने लगा और इतने जोर से मारने लगा ईसाई फकीर तो उसने कहा भाई सुनो भी तो तुम्हारे सिद्धांत का क्या हुआ उसने कहा ऐसी सिद्धांत की जीसस ने जहां तक कहा था वहां तक मैंने पालन कर दिया उसके आगे अब मैं स्वतंत्र जीसस ने कहा था जो एक गाल पे मारे दूसरा गाल कर देना तीसरा गाल तो है नहीं अब मैं स्वतंत्र हूं अब मैं तुझे मजा चखाता हूं बेटा अगर दूसरे गाल पर मार कर तू लौट गया होता तो किसी को कभी पता भी नहीं चलता कि मामला कहां समाप्त होता एक आदमी ने बुद्ध से पूछा कि आप कहते हैं क्षमा करो मैं पूछता हूं कितनी बार उसके पूछने का ढंग ही ऐसा था कितनी बार क्योंकि जो पूछे कितनी बार, उसका मतलब है कि फिर जब उतने बार के आगे बात निकल जाए तो फिर मजा चखा देंगे बुद्ध ने कहा सात बार ऊस बांधने का अच्छी बात ठीक सात बार सही बुधने का रुक भाई तू जिस ढंग से कह रहा है ठीक है अच्छी बात है चलो सात बार सही उससे ऐसा लग रहा है कि आठवीं बार में तू ऐसा वार करेगा कि सौ सुनार की और एक लोहार की कि एक ही वार में सातों वार का मामला हल कर देगा तू ठहर क्षमा में हिसाब नहीं होता गणित नहीं होता क्षमा का अर्थ है क्षमा लेकिन दयानंद के जीवन में भारत का अहंकार आर्य धर्म की श्रेष्ठता का अहंकार वेदों का अहंकार और सब गलत है महावीर गलत थे बुद्ध गलत है और जिस ढंग से उन्होंने निंदा की महावीर और बुद्ध की जिन शब्दों में निंदा की है और जो ओछे तर्क दिए जो बचकाने तर्क दिए वो सब बताते कि ऐसा आदमी क्या क्षमा करेगा अगर इसने कर भी दिया है क्षमा तो शायद निश्चित ही एक ही कारण हो सकता है क्षमा करने का कर मर ही रहा हूं अब जाते वक्त महात्मा होने की ये आखिरी सील भी क्यों छोड़ी जाए ये सील भी अपने जीवन पर लगा ली जाए उस घटना को मैं कोई बहुत ज्यादा मूल्य नहीं दे सकता मैं घटनाओं को मूल्य नहीं देता मैं घटनाओं की श्रृंखला को मूल्य देता हूं और श्रृंखलाएं पूरे जीवन पर फैली होती एकाध फूल खिल जाए इससे कोई वसंत नहीं आ जाता वसंत जब आता है तो फूल ही फूल खिल जाते इतने फूल खिल जाते कि पत्तों को जगह नहीं मिलती एकांत फूल तो कभी कभी असमय में भी खिल जाता है वसंत आया ना हो तो भी खिल जाता है एकाध फूल से कुछ हल नहीं होता और वेदालंकार ने कहा है कि मैं तो समझता हूं कि आप दयानंद जैसे प्रखर सूरज का तेज देख ही नहीं पाए तेज हो तो देखना ही पड़े दिखाई ही पड़े कोई तेज वगैरह नहीं पंडित का जरूर एक अद्भुत प्राकट्य हुआ है भाषा का व्याकरण का चमत्कार शब्दों को तोड़ने मरोड़ने की जितनी कुशलता दयानंद की थी शायद कभी किसी आदमी की नहीं रही ऐसे ऐसे अर्थ निकालने लेने की जो कि उन शब्दों में हो ही नहीं सकते जैसी उनकी प्रतिभा थी वैसी किसी आदमी की नहीं रही जो है वो मुझे दिखाई पड़ता है और अगर मुझे बुद्ध का तेज दिखाई पड़ता है महावीर का दिखाई पड़ता है कृष्ण का दिखाई पड़ता है नागार्जुन का दिखाई पड़ता है वसुबंधु का दिखाई पड़ता है शंकर का दिखाई पड़ता है रामानुज का दिखाई पड़ता है निम्बार्क का दिखाई पड़ता है बल्लभ का दिखाई पड़ता है रामकृष्ण का दिखाई पड़ता है रमन का दिखाई पड़ता है कृष्णमूर्ति का दिखाई पड़ता है तो दयानंद से मेरी ऐसी कौन सी दुश्मनी है मुझे दूर दूर के लोगों का भी जरथोस्त्र का दिखाई पड़ता है लाउसु च्वांग तसु ली तजू का दिखाई पड़ता है जीसस और मोहम्मद का भी दिखाई पड़ता है तो दयानंद से मुझे क्या अड़चन है इतने नामों में दयानंद का भी एक नाम गिनने में मुझे कुछ कंजूसी नहीं हो जाती नाम तो कुछ बुरा नहीं है प्यारा नाम है दयानंद उसका अर्थ भी अच्छा है लेकिन मैं भी क्या करूं रोशनी हो तो दिखाई पड़े रोशनी हो तो दिखाई पड़ेगी और कितने ही बादलों में घिरी हो तो भी सूरज दिखाई पड़ जाता है मोहम्मद का सूरज बहुत बादलों में घिरा है फिर भी मैं उसे देख पाता हूं और मूसा का सूरज भी बहुत बादलों में घिरा है फिर भी मैं उसे देख पाता हूं लेकिन दयानंद को न मूसा का सूरज दिखाई पड़ता है न ईसा का सूरज दिखाई पड़ता है न महावीर का न बुद्ध का दयानंद की तो सारी की सारी सीमा वेदों में बंधी हुई वेदों के बाहर उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता और वेदों में निन्यानबे प्रतिशत कचरा है मैं भी क्या करूं जैसा है वैसा ही कहूंगा तुमने पूछा है श्रीचंद मैं नहीं जानता क्या पाने आया हूं लेकिन कुछ पाने की इच्छा है क्या मिलेगा कृपया बताएं यहां पांडित्य नहीं मिलेगा यहां ज्ञान नहीं मिलेगा यहां तो खोना पड़ेगा शास्त्र खो जाएंगे अगर वेदालंकार हो तो वेद अलंकार होना खो जाएगा अगर ब्रह्मचारी का अहंकार लिए घूम रहे हो तो वह खो जाएगा अगर आर्य होने का दम्भ है तो वह खो जाएगा हिंदू जैन बौद्ध होने की अगर अकड़ है तो वह खो जाएगी मैं तो तुमसे छीनूंगा ताकि तुम्हारे भीतर बस उतना ही बच रहे जितना छीना ही नहीं जा सकता और जिस दिन उतना ही बच रहेगा जो छीना नहीं जा सकता उस दिन तुमने पा लिया जो पाने योग्य है और उसे पाने से नहीं पाया जाता दौड़ के नहीं पाया जाता बैठ के पाया जाता है रुक के पाया जाता है ठहर के पाया जाता है